प्राण ऑटो ने ओ दर्शन की तेईसवी कक्षा तीसरे अध्याय के सूत्रों को हम देख रहे हैं शरीरों की चर्चा हुई स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर और जान से मुक्ति बंद से विपर्या इत्यादि पिछली कक्षा में बातें हुई थी पिछली कक्षा के बारे में कोई प्रश्न किन्हीं को पूछना हो तो हाथ खड़ा करेंगे अन्य कोई अन्य कोई हो तो हाथ खड़ा कर बोलिए तीसरा, तीसरा सूत्र तीसरे अध्याय का तीसरा सूत्र तद बीजात संस्कृति ही तत् मतलब उसके तत् उसके किसके शरीर के दूसरे सूत्र में तस्मात शरीरस्य शरीर से शब्द आया तो उस शरीर के बीजात बीज से वृक्ष और बीज में संबंध होता है वृक्ष अलग और बीज अलग ठीक है वृक्ष कार्य होता है और बीज कारण होता है ठीक है तो बीज का मतलब कारण तो तद बीजात उस शरीर के कारण से स्थूल शरीर का जो कारण है आधार है यानी सूक्ष्म शरीर उससे संस्कृति ही सम्यक रूप से स्मृति स्मृति मतलब गमन चलन आसानी से आगे आगे जाना सरकना जिसे बोलते हैं हम सम्यक रूप से गमन होता है किसका आत्मा आत्मा का आत्मा का ये यहाँ पर अध्यार करते हैं क्योंकि सूक्ष्म शरीर से उसका शरीर का स्थूल शरीर का जो बीज है उससे गमन होता है तो किसका गमन होता है तो यहाँ पर फिर आत्मा ही आएगा क्योंकि ये आधार आश्रय आत्मा के ही है हो गया अन्य कोई और कोई है तो हथ खड़ा करेंगे पहले से हाँ। तेरवा सूत्री ये समझ में नहीं आया जी तेरवा सूत्र है मूर्तत्वेपि न संघात योगा तरणीवत मूर्तत्वेपि न ये अल्प विराम यहाँ पर ले लेंगे मूर्तत्वेपि न मूर्तत्व होने पर भी मूर्तत्व कहते हैं जड़त्व समूह रूप में होने पर भी किसका प्रसंग चल रहा है सूक्ष्म शरीर का जैसे पीछे सूक्ष्म शरीर के संबंध में एक बात कही थी बारहवें सूत्र में कि न स्वातंत्र तत्रिते छाया व चित्र स्थूल शरीर के बिना सूक्ष्म शरीर स्वतंत्रता से कार्य नहीं कर सकता जैसे कि छाया के लिए आधार चाहिए चित्र के लिए भी कुछ आधार चाहिए ऐसे सूक्ष्म शरीर के लिए भी आधार चाहिए ठीक है तो उसी बात को और एक अन्य उदाहरण देते हुए समझा रहे हैं कि सूक्ष्म शरीर अपने आप काम नहीं कर सकता अपने आप को प्रकट नहीं हो पाएगा कैसे तो कहना मूर्तत्व भी यद्यपि सूक्ष्म शरीर भी मूर्त है जड़ है तो भी वो अपने आप काम नहीं कर सकता कैसे तरणीवत संघात योगात जैसे सूर्य की रश्मियां अपने आप में मूर्त होते हुए भी जड़ होते हुए भी जब तक कोई संघात सामने नहीं आएगा तब तक वो प्रकट नहीं होंगे आकाश में खुले में अंतरिक्ष में सूर्य की रश्मिया चलती चली जाएंगी तो तो भी वहां प्रकाश नहीं दिखाई देगा मैं अंधकार दिखा ही दिखाई देगा लेकिन यदि बीच में वहां कोई चीजें आ गई है संघात कोई द्रव्य आ गया है तो उससे टकराने के बाद में ऐसा लगेगा कि यहाँ प्रकाश आ रहा है नहीं तो पता नहीं लगेगा तो जैसे प्रकाश की किरणें सूर्य की किरणें मूर्त है लेकिन बिना संघात के योग के स्थूल के योग के उनका प्रकटीकरण नहीं होता है ऐसे ही सूक्ष्म शरीर मूर्त है जड़ है फिर भी जब तक इस स्थूल शरीर नहीं आएगा उसका प्रकटीकरण उनके गुणों कर्मों का प्रकटीकरण व्यवहार नहीं हो पाएगा उसकी स्वतंत्रता का निषेध कर रहे हैं सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर पर आधारित है इसी बात को और बता रहे हैं ठीक है आगे देखिए तो कल पिछली कक्षा में अंतिम तीन सूत्र हुए थे तेईसवे में कहा था ज्ञान से मुक्ति होती है चौबीसवें में कहा था कि विपर्य से ज्ञान के विपरीत जो है यानी मिथ्या ज्ञान उससे बंधन होता है और जान के साथ में जान चूंकि मुक्ति का नियत कारण है, है। इसलिए उसमें किसी का समुच्चय और विकल्प नहीं होगा और कोई चीज के साथ मिलकर के वो मुक्ति को दे ये भी नहीं होगा और अन्य चीजों के विकल्प के रूप में कि या तो ज्ञान से मुक्ति हो जाएगी या अन्य किसी से हो जाएगी तो इसमें विकल्प भी नहीं है समुच्चय और विकल्प दोनों ही नहीं है जो कोई आशंका रखे भी तो उसको बिल्कुल हटा दिया है यही बात बंधन के विषय में भी हम कह सकते हैं बंधन का मुख्य कारण अविवेक पहले अध्याय में इन्होंने चर्चा करके बताया स्पष्ट किया अंतिम निर्णय दिया अन्य कारण नहीं हो सकते वहां भी हम कर सकते हैं कि उस अविवेक से तो बंधन होगा उसमें न तो किसी का समुच्चय है और चीजें मिलेंगी तो बंधन होगा अविवेक है तो बंधन रहेगा वो अपने आप में बंधन को करने वाला हो जाएगा और ना इसमें विकल्प है कि अविवेक से बंधन हो जाए अविवेक से नहीं होगा तो और किसी चीज से बंधन हो जाएगा उससे बंधन नहीं हुआ तो किसी और से बंधन हो जाएगा ऐसा विकल्प भी नहीं है मुक्ति के लिए भी नियत कारण है जान और बंधन के लिए भी नियत कारण है विपर्य मिथ्याजान मिथ्याजान है तब तक बंधन चलता रहेगा अब इसी बात को और आगे कुछ और शब्दों से खोल रहे हैं तो 26वां सूत्र बोलिए स्वप्न जागराभ्याम इव माईक अमायिका न उभयो मुक्ति पुरुष से स्वप्न जागराभ्याम इव स्वप्न और जागरित अवस्था के समान इनके द्वारा जैसे स्वप्न का मतलब है जिस समय हम सोते हुए विभिन्न चित्रों को क्रियाओं को मन में देखते हैं सुशुप्ति नहीं गाढ़ा नहीं स्वप्न जिसमें सपने देखते हैं वो स्थिति है यहां पर स्वप्न और जागर अभियान जागर मतलब तो जब हम जगे हुए होते हैं जगते हुए के समय के, ये दो स्थितियां और ये दो स्थितियां कैसी हैं तो इनके लिए विशेषण दिया इन्होंने मायिक और अमायिक मायिक का मतलब है जो माया से युक्त तो होता है मायावी शब्द आपने सुना है जादूगर मायावी मायावी जादूगर उसका नाम ही मायावी था जादूगर को भी मायावी बोलते हैं जो वैसे ही कल्पना में माया को खड़ा कर देता है मिथ्या ऐसा हो गया ऐसा हो गया हमें यूं दिखाई देता है जैसे हाथ में से इसने फूल बना दिया व्यक्ति को कहीं समाप्त कर दिया उसको काट दिया हवा में कर, लटका दिया ऐसे बहुत सारी चीजें जो वो दिखाते हैं कागज से रुपए बना दिए मुंह में से गोले निकाले जा रहे हैं खाली खाली डब्बे में से सामान निकाले जा रहे हैं ये बहुत सारा जो दिखाते हैं ये क्या है माया है तो ऐसी चीजें तो मायिक मायिक कौन है स्वप्न सौपन स्वप्न के साथ में माइक को जोड़ा है ये स्वप्न में कैसी कैसी चीजें दिखती हैं ऐसी विचित्र विचित्र दिखती है हम उसकी कल्पना कर लेते हैं स्वप्न में हम देखते रहते हैं लेकिन वास्तविक नहीं होती जैसे जादूगर वास्तविक ना होते हुए भी चीजों को इधर उधर दिखाता रहता है हमें दिखती रहती है तो ये स्वप्न के साथ जोड़ेंगे माइक को और जो जागृत अवस्था में वस्तु होती है वास्तविक होती है ये अमायिक होती है ये माइक नहीं है काल्पनिक नहीं है ये चीजें वास्तव में होती हैं हम जानते हैं उसको पकड़ते हैं उस तक पहुंचते हैं उसका उपयोग ले लेते हैं या उसको हटाते हैं ये सब व्यवहार कर पाते हैं हम जानने के बाद इससे पता लगता है कि ये वस्तुए हैं, हैं वास्तव में तो स्वप्न और जागरित जागर ये कैसे हैं माइक और अमाईक तो माइक स्वप्न के द्वारा और अमाईक जागरिक अवस्था जागृत अवस्था के द्वारा इन दोनों के समुच्चय से या विकल्प से हम अपने कार्य कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं इन दोनों के समुच्चय से कि जब तक स्वप्न में भी वो बात नहीं आएगी और जागृत अवस्था में नहीं भी नहीं होगी तब तक हम उन वस्तुओं से व्यवहार नहीं कर पाएंगे ऐसा कह सकते हैं समुच्चय हो सकता है क्या कि दोनों होंगे हमारे को जागते समय भी ये चीज दिखे और स्वप्न में भी दिखे तब हम उससे व्यवहार कर पाएंगे ऐसा समुच्चय हो सकता है क्या नहीं हो सकता विकल्प हो सकता है क्या कि जागते समय भी देखा तो व्यवहार हो गया जागते समय तो हो ही जाता है व्यवहार और स्वप्न में भी देखा और वहां वहां भी व्यवहार हो गया हमारा चाहे तो जागते समय जो ज्ञान हो रहा है उससे व्यवहार कर लो चाहे स्वप्न के समय जो ज्ञान हो रहा है उससे व्यवहार कर लो किसी से भी कर लो किसी भी एक से कर लो विकल्प है और उससे हमारा जीवन चल जाएगा ऐसा हो सकता है जागते समय वाला तो हो सकता है लेकिन विकल्प के रूप में स्वप्न नहीं आ सकता सपनों में जो दिखाई दे रहा है उससे हम व्यवहार नहीं कर सकते उससे हमारा जीवन नहीं चल सकता तो जैसे स्वप्न और जागरण में समुच्चय नहीं हो सकता हमारे व्यवहार के लिए और ना ही इनमें विकल्प हो सकता है ना तो एक नियत कारण ही है व्यवहार के लिए जागृत अवस्था में ठीक ठीक जानना और व्यवहार करना इसके अलावा कोई उपाय नहीं है ऐसे ही ज्ञान कर्म और उपासना इन तीनों का अथवा सामान्य कर्म और ज्ञान इनमें न तो समुच्चय है और न ही विकल्प है जो मुक्ति मुक्ति और बंधन की दृष्टि से बात है ये होगा तो ज्ञान के द्वारा मुक्ति होगी और विपर्य मिथ्या ज्ञान के कारण से बंधन बना रहेगा बस यही मूल कारण है तो स्वप्न और जागरण के समान माइक माइक जो माइक और अमाइक ये हैं इनसे न उभयो हो इन दोनों से दोनों से मतलब ना तो समुच्चय से ना विकल्प से मुक्ति ही पुरुषस्य पुरुष की मुक्ति नहीं हो सकती इन दोनों से पुरुष की मुक्ति नहीं हो सकती कोई ये सोचे कि मैं समुच्चय से कर लूंगा कोई ये सोचे कि मैं विकल्प से कर लूंगा इनके विकल्प से तो इन दोनों ही तरीकों से पुरुष की मुक्ति नहीं हो सकती ए इनका निश्चय एक ही नियत कारण लेना पड़ेगा जो भी निश्चित कारण है ज्ञान वो ही उपाय में लाना पड़ेगा तो ही मुक्ति हो पाएगी ये इनका निश्चय अभी आगे देखिए अब जब ये बात कही इन्होंने कि भाई कर्म से उपासना से भी मुक्ति तो होगी नहीं तो पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है यदि ऐसा है तब तो जिन कर्मों को और जिन ध्यान आदि साधनों को आप मुक्ति का उपाय बताते हैं फिर तो इनसे भी नहीं होनी चाहिए अध्याय के प्रारंभ में पहले अध्याय के प्रारंभ में ग्रंथ के प्रारंभ में ही जब कहा कि अदृष्ट साधनों से त्रिविध दुखों की निवृत्ति हो सकती है, दृष्ट साधनों से नहीं हो सकती तो उन अदृष्ट साधनों के अंदर बहुत सारी चीजें आ गई थी ज्ञान भी था उसमें उसमें निष्काम कर्म भी थे और उसमें ध्यान उपासना भी था बहुत सारी चीजें अदृष्ट में आ जाती हैं, आंतरिक कार्यों से तो ये पूर्व पक्षी बात को रख रहा है कि यदि आप ये मानते हो कि इनका समुच्चय और विकल्प नहीं है विकल्प तो चलो ठीक है समुच्चय तो है इनका कम से कम क्योंकि आप भी उपदेश करते हो आपके शास्त्रों में भी बताया हुआ है इन कर्मों को करने का विशेष रूप से निष्काम कर्मों का सकाम कर्मों से चलो नहीं होती मान लिया लेकिन निष्काम कर्मों को तो आप मुक्ति का सहायक मानते तो निष्काम कर्म से तो अगर आप ये कहते हो कि कोई भी समुच्चय नहीं है इसमें विकल्प नहीं है तब तो निष्काम कर्मो से भी मुक्ति नहीं हो सकती तो इसलिए वो कर रहा है बोलिए सत्ताईस इतर ना अत्यंतिकम अत्यंतिकम मतलब अत्यंतिक दुख की निवृत्ति अत्यंतिक पुरुषार्थ अत्यंत पुरुषार्थ अत्यंत दुखों की निवृत्ति यानी मुक्ति इतर से दूसरे से भी दूसरे की भी यानी निष्काम कर्म से भी जान से तो होगी ये तो उसने कह दिया चलो मान लिया लेकिन ये जो दूसरा आप सहायक निष्काम कर्मो को तो सहायक ब, बताते ही है उससे भी फिर तो मुक्ति नहीं होगी आक्षेप किया और आक्षेप किया आगे अगले सूत्र में अठाईसवें में पूर्व पक्षी बोलता है बोलेंगे संकल्पिते अपि एवं जो संकल्प के द्वारा कर्म किए जाते हैं यानी मन के द्वारा किए जाते हैं निष्काम कर्म तो मैं तो बाहर का रूप भी रहता है हम परोपकार कर रहे हैं सेवा कर रहे हैं यज्ञ कर रहे हैं जिनको भावना अंदर निष्कामता की लेकिन कर्म तो बाहर दिखाई दे ही रहा है हमारे को बाहर रूप तो है उसका उससे तो नहीं लेकिन जो केवल संक, संकल्पिक कर्म है आंतरिक रूप से किए जाते हैं बाहर से नहीं होते बाहर के कर्मों में फिर भी कह देंगे भी कुछ न कुछ जो बाहर का हो रहा है इसलिए उसमें कुछ न कुछ हिंसा हो रही है या कुछ मिश्रित हो रहा है कोई कह सकता है लेकिन जो आंतरिक कर्म है ध्याय ईश्वर प्रणिधान आदि योगियों के साधकों के जो आंतरिक कर्म होते हैं जो एकांत में बैठकर के अपने मन में करते हैं फिर तो उनसे भी मुक्ति नहीं होगी आपने तो एकदम ऐसे बिल्कुल स्पष्ट निर्देश कर दिया कि ज्ञान के अतिरिक्त किसी का समुच्चय विकल्प है ही नहीं आपने तो सबको हटा दिया तो निष्काम कर्म में भी फिर तो मुक्ति नहीं होगी और संकल्पिक कर्म जो ध्यान उपासना आदि है योगांगों का अनुष्ठान है फिर तो उनसे भी मुक्ति नहीं होगी वो भी साधन व्यर्थ हो गए आपकी दृष्टि से तो ये दो आक्षेप किए इनका उत्तर सिद्धांति उनतीसवें सूत्र में दे रहे बोलेंगे भावना उपचयात् शुद्ध सर्वम प्रकृतिवत भावना के उपचय से भावना मतलब अंदर जो भावना बनती है हमारी पवित्र भावना उसके उपचय से इकट्ठा होने से किनके द्वारा ये जो जिन दो चीजों का पूर्व पक्षी ने खंडन किया है कि फिर तो निष्काम कर्मों से भी मुक्ति नहीं होगी ना फिर तो आंतरिक जो जप ध्यान आदि कर्म है उनसे भी मुक्ति नहीं होगी तो बोले इन दोनों कर्मों से ये तो हम कह रहे हैं कि ये इनसे सीधे सीधे मुक्ति नहीं होगी लेकिन ये मुक्ति के साधन तो अवश्य हैं कैसे हैं बोले इनसे भावना का उपचय हो जाता है संस्कार पड़ते हैं हमारे पास शुभ संस्कार पड़ते हैं निष्काम कर्म से भी और ध्यान साधना आदि से भी इनसे भावना का जब उपचय होता चला जाता है धीरे धीरे धीरे ऐसे ही तो हम अपने अंदर को सुधारते हैं तो भावना के उपचय से जो शुद्ध हो जाता है शुद्ध से उस व्यक्ति की इनको करते करते करते वो शुद्ध हो जाता है ऐसे व्यक्ति की सर्वम सब कुछ प्रकृतिवत हो जाता है सब कुछ बहुत स्वाभाविक हो जाता है अभी प्रारंभ में हमें निष्काम कर्म करना बड़ा कठिन प्रतीत होगा होता है कि अंदर कोई कामना ही नहीं रखनी यश की भी कामना नहीं दूसरा कोई दुआ कर दे हमारी सेवा पे आशीर्वाद दे दे इसकी भी कामना नहीं करनी ये तो आई जाती है इसका कोई शुभ फल मिले इससे मैं कुछ नहीं लूंगा इनकी सेवा कर रहा हूँ लेकिन मेरे को अच्छा तो होना चाहिए मेरा मेरे को मन में शांति तो मिलनी चाहिए कुछ ना कुछ तो कामना आई जाती है तो उन कामनाओं से रहित होकर के कर्म करना बहुत कठिन होता है विशेष प्रयास करके करने होते हैं काम कर रहे हैं उसमें सकामता आ रही है यश की इच्छा और ये मैं करूंगा लोग अच्छा कहेंगे मेरे को मेरा नाम होगा अभी कामना तो आ रही है लेकिन विशेष बल लगा करके नहीं ये कामना मेरे को नहीं करनी है यश की इच्छा नहीं करनी है और फिर इन सब को प्रयत्न करके बल लगा करके हम उस तरफ कर, कर पाते हैं सहज नहीं होता है वो स्वाभाविक नहीं होता है ऐसे ही नियम के पालन में भी लगेगा अंतर गुस्सा आ रहा है प्रतिक्रिया हो रही है नहीं लेकिन गुस्सा करना नहीं है प्रतिक्रिया नहीं करनी अपने को रोका है एक बल लग रहा है उसमें रोका अच्छी बात है ये भी साधना का भाग है लेकिन जब तक भावना का उपचय नहीं हो जाता है तब तक ये सारी चीजें बड़े जोर लगा करके होती है बल लगता है इसके अंदर वो प्रकृतिवत स्वाभाविक नहीं हो जाते हैं तो हमारी ये सारी चीजें स्वाभाविक हो जाएं अब मुक्ति की इच्छा करना यही बल लगा करके करना होता है नहीं तो मुक्ति की इच्छा ही नहीं होती सांसारिक चीजों की तो इच्छा होती है धन की इच्छा हो जाती है मकान की इच्छा होती है गाड़ी की इच्छा होती है संतानों की इच्छा होती है यश की इच्छा होती है वो ये इच्छाएं हम बल लगा के थोड़ा करते हैं स्वभाव होती है हमारी हमारे संस्कार ही ऐसे पड़े हुए हैं कि उसी तरफ हमारे को इच्छा होती है लेकिन कहो कि मुक्ति की इच्छा करो तो जोर पड़ता है खूब समझते हैं विचार करते हैं जान को उभारते हैं तब जाकर के होती है ईश्वर को स्मरण करते हैं तब सोच विचार के तब तो होती है थोड़ी देर के लिए प्रारंभ में सबके साथ ऐसा ही होता फिर चली जाती है वो यही तो कहते हैं कि शिविर में आते हैं और अच्छा लगता है भावना घर जाते हैं तो फिर ढीले पड़ जाते हैं बहुतों के साथ ऐसा होता है वो क्यों नहीं बनी हुई रहती अभी बल लग रहा है अभी प्रयत्न करना पड़ रहा है अभी वो प्रकृतिवत नहीं हुआ है हमारे स्वाभाविक नहीं बना है साथ में नहीं हुआ है हमारे को स्वभाव में नहीं आया तो ये कैसे होगा तो बोले ये जो निष्काम कर्म है ये जो ध्यान उपासना आदि सांकल्पिक कर्म है इनको करते करते भावना का उपचय होता है संस्कार बनते जाएंगे बनते जाएंगे बनते जाएंगे और ऐसा होते होते जब वो शुद्ध हो जाएगा अंदर से संस्कारों की दृष्टि से शुद्ध हो जाएगा तो सर्वम प्रकृतिवत सब कुछ सहज स्वाभाविक हो जाएगा वो मुक्ति की ही इच्छा करेगा और कोई इच्छा ही नहीं आएगी उसको उसी को ध्यान में रख के बाकी इच्छाएं होंगी सारे कर्म उसी को ध्यान में रखते हुए सहजता से होंगे बल नहीं लगाना होगा तो ये जो स्वाभाविक स्थिति आनी है प्रकृतिवत होना है उसमें ये कर्म और ये ध्यान आदि और निष्काम कर्म सहायक होते हैं इसलिए इनको साधन के रूप में हमने लिखा है लेकिन ये होते हुए भी शुद्ध तो होना होगा जान की शुद्धता तो आएगी तब सारा ठीक होगा तो सूत्रकार स्वयं इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि ज्ञान यद्यपि मुख्य कारण है वही एक अकेला कारण है मुक्ति के लिए लेकिन उस स्थिति तक पहुंचने के लिए ये चीजें साधन रूप में आवश्यक हैं और जो हमारे विभिन्न ग्रंथों में ये सब बातें लिखी हुई हैं अच्छे कर्म इत्यादि करने का उनका निषेध नहीं कर रहे लेकिन वो मुक्ति में आधार नहीं बनती उनसे केवल हमारी भावना का उपचय होके शुद्धि होती है और फिर सब कुछ सहज हो जाता है हमारा तो वैराग्य हमारा सहज होगा विवेक हमारा सहज होगा संयम हमारा सहज होगा ध्यान काल में वृत्तियों का रोकना सहज होगा अभी वृत्तियों को रोकना बहुत कठिन लगता है बहुत बल लगाना पड़ता है विवेक लाना पड़ता है बार बार वृत्तियां आती हैं, फिर रोकेगा फिर आएंगी फिर रोकेगा चलता ही रहता है ये सहज कहा है ये तो प्रयत्न पूर्वक हो रहा है बहुत बल लगाना पड़ रहा है सहज स्वाभाविक कहा है उसका कारण यही है कि अभी भावना का उपचय पूरा नहीं हुआ है, अभी शुद्धि अंदर पूरी नहीं हुई है अभी दूसरे संस्कार हैं, विपरीत संस्कार हैं जो इस स्थिति से हमारे को खींच लेते हैं तो संस्कारों का वेग ऐसा होगा कि दूसरी वृत्तियां उठ जाएंगी तो वहां वृत्ति निरोध कैसे हो उसके लिए इनका निष्काम कर्मो का जप का प्रयोग करना ही होगा इसलिए भले ही ज्ञान से ही मुक्ति होती हो इसका मतलब ये दूसरी चीजों का हम निषेध नहीं कर रहे और जो बताया गया वो गलत नहीं है दूसरे उपायों को बताया वो गलत नहीं है तो भावनोपचाय सर्वम प्रकृतिवत सब कुछ स्वाभाविक हो जाता है सहज हो जाता है हाँ अब पूछिए कुछ पूछना तो, जी अभी जो कर रहा है इसके अनुसार पूरी तरह से ये समझ दिया जाए कि ये अन्य जितने भी कारण हैं। इनमें मुख्य जो कारण है वो विवेक ज्ञान है अन्य सब गौनिक तो कारण माने जा सकते हैं मुख्य नहीं ऐसा है ऐसा स्वीकार किया जाए बिल्कुल ठीक है यही बात कह रहे हैं जी इस प्रकार से तो एक प्रश्न मस्तिष्क में उभर रहा है की गौरूक से तो दुष्ट कारण भी सहायक होते हैं हो सकता है हो सकता है उसको हमें कैसे देखना होगा कि दृष्ट साधन का मतलब जैसे कि हम भूख के लिए भोजन करते हैं प्यास के लिए पानी पीते हैं कपड़े पहनते हैं ये दृष्ट साधन जो है इन दृष्ट साधनों से हमें शारीरिक और इंद्रियों का सुख सुविधा मिलती है अब यही हमारा लक्ष्य बना रहेगा तो अब ये दृष्ट साधन मुक्ति में सहायक नहीं बनेंगे ये बाधक बनेंगे विपरीत संस्कार आएंगे हमारे पे लेकिन जब मुक्ति का लक्ष्य रहेगा तो ये दृष्ट साधन हमारी मुक्ति में सहायक बनेंगे क्योंकि इन भोजन आदि को करके हम भूख मिटा के बल प्राप्त करके अब उसका उपयोग दिन भर हम साधना में कर रहे हैं स्वाध्याय में कर रहे हैं निष्काम कर्मों में कर रहे हैं ये मुक्ति के लिए जो आवश्यक कर्तव्य है कर्म है उसमें हमें सहायता मिल रही है इसलिए ये दृष्ट साधन भी मुक्ति के सहायक बनेंगे इसीलिए तो कहा भोगाप वर्गार्थम दृश्यम ये जो दृश्य है ये भोग के लिए भी है और अपवर्ग के लिए भी है यहां भी इसमें भी आया वो योग दर्शन का यहाँ भी आया कि बंधों के भोग के लिए और जो मुक्त है उसके लिए ये सारा संसार बना है तो ये तो मुक्ति के लिए बना ही है दृष्ट साधन भी हमारी मुक्ति के लिए है ही ये जो दृष्टि साधनों का निषेध किया गया वहां ये तात्पर्य नहीं है कि इनको छोड़ देना है और कोई योगी छोड़ भी नहीं सकता है कोई भी नहीं छोड़ेगा आवश्यक है ये तो ये सारे दृष्टि साधन जितनी चीजें हमें अभी मुक्ति में बाधक दिखाई दे रही हैं, ये घर ये मकान ये रुपए पैसे ये सब चीजें मुक्ति में सहायक हो सकती है यदि इनका उपयोग हम उसके अनुरूप मार्ग के अनुरूप और उसमें सहायक के साधन के रूप में करें तो जी तो वहाँ पर दृष्ट साधनों को जो एकदम अस्वीकार किया गया है वहाँ पर पुरुषार्थत्व बाद में किसी दृष्टिकोण से आ गया पुरुषार्थत्व तो है ही उसका अत्यंत पुरुषार्थत्व नहीं है कि इनके द्वारा हम त्रिविध दुखों की अत्यंत निवृत्ति कर ले मात्र इनके द्वारा ये संभव नहीं है और इसलिए पुरुषार्थता स्वीकार की गई है आपके प्रश्न में परीक्षा में एक मैंने जो प्रश्न रखा था पुरुषार्थता तो अधिकांश का उत्तर तो पुरुषार्थ मतलब अत्यंत पुरुषार्थ और मुक्ति क्योंकि मुक्ति से नीचे नीचेगी तो बात ही नहीं चलेगी मैं अत्यंत पुरुषार्थ भी तो परीक्षा में लिख सकता था एक दो ने कुछ नहीं लिखा है उसको उस भी संकेत रूप में मुख्य तो अत्यंत पुरुषार्थ पुरुषार्थ तो पुरुष का प्रयोजन और वो मुक्ति ही है उस पर भी ध्यान उसी दिलाना चाहता था कि भाई कौन इस पर ऐसा लिखता है नहीं तो सरल लगेगा चाहे अत्यंत पुरुषार्थ का पुरुषार्थ का तो कुछ भी शब्द लिख दो उसमें ये बताना था कि पुरुषार्थ किसमें है इन चीजों से हमारा लक्ष्य पूरा होता है पुरुष का प्रयोजन पूरा होता है तो ये भी पुरुषार्थ है उस पर जोर देना था मुक्ति भी पुरुषार्थ है लेकिन वो सामान्य नहीं वो अत्यंत पुरुषार्थ है तो इनका पुरुषार्थत्व है ये स्वीकार्य है वैदिक धर्म में कहीं भी प्रकृति को हे उस रूप में त्याज्य ऐसा नहीं कहा गया धन संपत्ति ऐश्वर्य शरीर इनकी निंदा नहीं है ये स्वीकार्य हैं और ईश्वर भक्त इनको नकार भी नहीं सकता है तो ईश्वर भक्त है वो इस प्रकृति को गाली नहीं देगा कि ये बंधन का कारण है वो उसे परमात्मा की रचना दिखाई देती है और परमात्मा में वो परमात्मा को वो निर्दोष मानता है सर्वज्ञ मानता है तो उसकी रचना ऐसी कैसे हो सकती है जो हमारे को बंधन में दे रही है ये जब इसी को हम बंधन का कारण मानते हैं ये वो प्रवृत्ति है जिसमें हम स्वयं को कारण नहीं मानते दूसरों को कारण मानते रहते हैं जैसे सामान्य जीवन में होता रहता है कहीं से झगड़ा हो गया तो हमें लगता है कि दूसरे के कारण से हुआ क्रोध आया तो दूसरे का कारण से ठीक है।, है वो भी एक कारण बनेगा लेकिन एक हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि हम दूसरों पे आरोपण करते हैं ठीक, अपना नहीं देख के क्योंकि लगता है मैं तो शांति बैठा था इस ये आया इसने ऐसा किया तभी तो मेरे को गुस्सा आया तभी तो मेरे में विकार आया तो हम सारा का सारा दूसरे में देखते हैं तो भौतिक जगत में तो ऐसा होता ही है लेकिन वो मूल प्रवृत्ति अध्यात्म वालों में भी आती रहती है और वो पता भी नहीं लगता कि वो ही प्रवृत्ति काम कर रही है इतनी गालियां देंगे आध्यात्मिकता के नाम से शरीर को प्रकृति को और इसी में अपनी पूरी आध्यात्मिकता समझते हैं जैसे कि पूरा वैराग्य हो गया है उनको और ऐसा करते हुए परमात्मा की हम एक तरह से निंदा करते हैं उन्हें निंदा प्रतीत नहीं होती और प्रकृति की निंदा कर रहे हैं परमात्मा की थोड़ ना कर रहे हैं अब किसी चित्रकार के चित्र की निंदा कीजिए आप और चित्रकार पास में हो उसको कैसा लगेगा किसकी निंदा है वो इस प्रकार तो से चित्रकार की निंदा आप माता पिता हैं आप में से बहुत सारे आपके बच्चे की कोई निंदा करे की इसको इतना भी नहीं आता है और निंदा तो बच्चे की, की है और माता पिता को लगेगा तो कि हमने इस बच्चे को सिखाया नहीं है तो एक तरह से हमारी निंदा होगी हमारी गाड़ी है कोई कहे कि गाड़ी कैसी है ये? इसका घर कैसा है तो गाड़ी और घर की निंदा होती ही क्या होता है हमारी निंदा होगी क्योंकि हमी ने तो बनाया हमी ने तो ऐसा कर रखा है परमात्मा ने ही ऐसी प्रकृति बनाई है जो हमारे बंधन का कारण है काश ऐसा परमात्मा नहीं होता और ऐसी प्रकृति नहीं बनाता तो हम बंधन में ही नहीं आते ऐसा चक्र है कि व्यक्ति को पता भी नहीं लगता है कि मैं कैसे दूसरों पे दोषारोपण कर रहा हूं ये सांख्य दर्शन ये सम्यक ज्ञान यही दे रहा है कि ये दूसरे को बंधन का कारण मत मानो अविवेक खुद का है जो बंधन का कारण है कारण तो अपने में है उसको दोष देकर के क्या कोई मुक्त हो जाएगा उसको गालियां दे दे करके मुक्त हो जाएगा क्या उससे बल्कि भ्रांति रहेगी कि हाँ ये गलत है मैं तो शुद्ध पवित्र पवित्रू मैं तो नित्य शुद्ध हूं मेरे में तो कोई विकार आ नहीं सकता मेरे में तो अज्ञान आ नहीं सकता बस ये हट जाए और मैं मुक्त हो जाऊं तो दृष्टि ही बदल जाएगी वो कहीं उन्हीं को छोड़ता रहेगा कभी धन को छोड़ेगा कभी घर को छोड़ेगा कभी आश्रम को छोड़ेगा कभी चप्पल को छोड़ेगा कभी बालों को छोड़ेगा कभी कपड़ों को छोड़ेगा कभी भोजन को छोड़ेगा तभी मित्रों को छोड़ेगा कभी बातचीत छोड़ेगा कभी पुस्तक पढ़ना छोड़ेगा कभी प्रवचन देना छोड़ेगा ये सारे उसको बंधनी बंधन दिखेंगे वो यही छोड़ता रहेगा और ये यही आप देखेंगे साधकों में ये छोड़ा वो छोड़ा अब ये छोड़ा ये छोड़ा ये छोड़ा ये छोड़ा, छोड़ा साधना होती जा रही है और ऊंचे ऊंचे होते जा रहे हैं छोड़ने का अपना उद्देश्य है वो अलग प्रयोजन है उनसे प्रभावित न हो लेकिन इस दृष्टि से जब व्यक्ति छोड़ने लगता है इनमें दोष देख करके तो इसलिए ये तो पुरुषार्थ हैं, ये हमारे लिए उपयोगी हैं, ये दृष्टि अवश्य रहे ये उस तरह से त्याज्य नहीं है जैसा कि अध्यात्म में प्राय प्रस्तुत कर दिया जाता है ऐसा वैदिक धर्म में नहीं है ये जो कथन है ये अति में जाकर के कई मत संप्रदाय अध्यात्म और साधना और धर्म के नाम पर यही बोलते रहते और बहुत ऊंचे वैराग्य की स्थिति में बोलते हैं ये इससे बढ़कर के तो निर्लिप्त अवस्था है ही नहीं एक पक्ष में गए हुए अति में गए हुए हैं वैदिक धर्म में ऐसा नहीं है ये दर्शनों में भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां कथन होगा वो भिन्न दृष्टि से होगा तो पुरुषार्थता है इनकी बिल्कुल ठीक है अन्य कुल तो देखिए फिर आगे तो ये सब जो अन्य चीजें हैं संकल्प संकल्पित आदि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 तो ध्यान पूरा लग गया रागोपहतिर ध्यानम इस ध्यान की सिद्धि कैसे होती है इस ध्यान की सिद्धि कैसे होती है और तो अगले सूत्र में कहा बोलिए वृत्ति निरोधात् तत्सिद्धि ही वृत्तियों के निरोध से वृत्तियों के रुक जाने पर उसकी सिद्धि होती है किसकी ध्यान की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 उस प्रसंग में मैंने इसको बोला था और इस प्रसंग में उसको भी देख सकते हैं। देखिए दूसरे अध्याय का तैतीस और चौतीसवां सूत्र तैतीसवें में कहा था वृत्त है हाँ, वृत्त है पंचत ये, ये कहा था चौतीसवां सूत्र तन निवृत्त उन वृत्तियों के निवृत्त हो जाने पर यहां भी ये कहा इकतीसवें सूत्र में तैतीसवें तीसरे अध्याय के वृत्ति निरोधात तत्सिदी नी व वही कारण बताया वृत्ति निरोधात यहां कहा गया था दूसरे अध्याय के चौतीसवें में तन निवृत्त हो उस वृत्ति के निवृत्त हो जाने पर तो वृत्ति का निवृत्त होना या वृत्ति का निरोध होना एक ही बात है फिर वहां कहा था तन निवृत्त हो जिसके उपराग उपशांत हो गए हैं यहां पर भी कहा रागोपहति शांत हो गए हैं ऐसा कैसा वहां पर स्वस्थ कहा था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 और अन्य लक्षणों से भी सिद्ध हो रहा है जो मैंने पीछे बताया अभी कि वृत्ति निरोधा इत्यादि जो कथन है ये चीजें समाधि की तरफ संकेत करती हैं और इसकी पुष्टि में एक बात यह कि यहाँ ध्यान को सबसे ऊंची स्थिति बताए इससे ऊपर स्थिति नहीं बताए आगे तो इससे नीचे नीचे के कारण बताएंगे तो ये जो रागोपहते ध्यानम है ये समाधि का वर्णन है इनकी दृष्टि से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 समय हमें आसपास की चीजों से पता लगता है तो ध्यान क्या है यानी अंतिम स्थिति का है रागोपहतिर ध्यानम वृत्ति निरोधा तत्सिद्धि वृत्ति के निरोध से इसकी सिद्धि होती है ध्यान की तो वृत्ति के निरोध के बाद जो की जो स्थिति है वो ये यहाँ पर ध्यान कहा जा रहा है समाधि की स्थिति के लिए तो वृत्ति निरोध कैसे करें योगदर्शन में भी ये चर्चा आती है कि वृत्ति निरोध कैसे करेंगे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 और प्राणायाम के बाद में प्रत्याहार नहीं कहा वहां पर क्रम तो प्रत्याहार का है लेकिन प्राणायाम से धारणा को के साथ संबंध जोड़ा है ऐसा ही यहाँ पर भी कहा देखिए तैतीसवां सूत्र बोलिए निरोधर्दी विधारणाभ्याम यहाँ जो ये निरोध शब्द है ये धारणा के लिए है पीछे जो धारणा पहला उपाय बताया वृत्तियों के निरोध क्या जो उपाय धारणा है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 जो छर्दी रोग होता है ऐसे छर्दी और वमन को हम सामान्य रूप से समानार्थक बोल देते हैं छर्दी शब्द आप संस्कृत का है आयुर्वेद में प्रचलित है ये शब्द छर हिंदी में प्रचलित नहीं है और संस्कृत वाले भी प्राय नहीं जानते हैं छरदी चर, शब्द को लेकिन आयुर्वेद में छरदी शब्द बहुत प्रयोग है चरक संहिता और इसमें छर्दन उसको उल्टी करने को छदन बोलते हैं और वमन और छदी में आयुर्वेद में भेद है जो पंचकर्म किए जाते हैं चिकित्सा में वमन विरेचन बस्ती स्नेहन स्वेदन पूर्व कर्म फिर वमन विरेचन बस्ती रक्त मोक्षण नश्य कर्म इत्यादि ये, ये जो सारे कर्म किए जाते हैं तो जब औषधि पिला करके चिकित्सा की दृष्टि से जब चीज बाहर निकाली जाती है उसको वमन शब्द से बोलते हैं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 और वो वेग से आती है अचानक आती है ऐसे तो छर्दी मैंने इसको निरोधस छी विधारणाभ्याम छर्दी कहते हैं भार फेंक के और विधारण कहते हैं अंदर रोक करके ये शब्द योग दर्शन में भी मिलते हैं। मन को नियंत्रित मन को एकाग्र करने के कई उपाय बताए पहले पाठ में उसमें का प्रचरदन विधारणाभ्याम व प्राणस्य सूत्र है प्रच्छी शब्द है यहाँ पर छरदी मतलब तो वो बाहर होना उसी का भाव में है और प्रच्छन प्रकर्ष रूप से वही बात है और विधारण शब्द तो जो का तू है ही यहाँ पर तो विधारण विधारणाभ्याम मतलब विधारण विधारणाभ्याम मन की स्थिति को बनाना है धारणा लगानी है प्रच्छन और विधारण से ये प्राणायाम का है तो करके भी हम बाहर रोक देते हैं बाहर निकाल के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 हो गया जगह स्वकर्मा शब्द अभी आगे आएगा अपने कर्म के द्वारा एक एक करके खोल रहे हैं उसको अभी धारणा शब्द के लिए उपाय बता दिया तैतीसवे में आसन के लिए बताएंगे चौतीसवें में और स्वकर्मणा से बताएंगे पैंतीसवे वहीं पर ही देखते हैं इसको एक सीमा तक थोड़ा तो होगा ये तो मान सकते हैं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 प्रत्यक्ष नहीं हुआ भले ही कितनी भी एकाग्रता है चाहे परमात्मा पे एकाग्रता हो चाहे आत्मा पे एकाग्रता हो वो सारा ध्यान में ही आएगा समाधि नहीं कहते हैं उसको तो समाधि और ध्यान में ये भेद होगा ठीक है धारणा के, के लिए भी है धारणा के लिए भी आवश्यक है प्रत्याहार के लिए भी आवश्यक है नहीं तो सब में आवश्यक है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 अंदर विचार चल रहे हैं। लेकिन वो आ करके फिर भी बैठा हुआ है ये भी तो कुछ तो राग का उसने क्या क्या नहीं तो घूमता रहता इधर उधर दूरदर्शन देखता रहता गप्पे मारता रहता ताश खेलता रहता वहां के बैठ कैसे गया है वो कैसे दस मिनट पंद्रह मिनट आधा घंटा एक घंटा बैठा है वो तो कुछ तो है तो उतने उतने अंशों में तो राग का समाप्त होना तो वहां भी माना जाएगा लेकिन अच्छी तरह जो राग का समाप्त हो गया उसे ध्यान कहते हैं और वो वृत्ति निरोध होने पर ही होता है वृत्तियां चल रही हैं तो राग समाप्त नहीं है सीधी सी बात है द्वेष भी साथ में ले लेंगे राग है तो वो भी उपलक्षण है राग तो यहाँ द्वेष भी ले लेंगे हमारी वृत्तियां या तो रागात्मक होंगी या द्वेषात्मक होंगे कुछ भी हम सोच रहे हैं कुछ ना कुछ या तो राग है या कुछ ना कुछ द्वेश है वो हम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 और यदि यूँ कहें कि ए निधन श्रेय तो फिर मतलब संप्रदायों को ले लेंगे तो यू कहेंगे भी जो दूसरा है गलत मानता है तो उसके लिए भी लागू होगा ये स्वधर्म ए निधन श्रेय उस पर भी लागू होगा फिर तो फिर हम उसको क्यों सुधार करके आप दूसरी तरफ लाना चाहते हैं ठीक तो है उसको अपने धर्म में रहने दीजिए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 तो अपने अपने कर्मों को देखना स्वकर्मणि नहीं स्वाश्रम विहित कर्मानुष्ठान हो गया और वृत्ति निरोध का उपाय बता रहे हैं आगे 36वां सूत्र देखिए बोलिए वैराग्या अभ्यासाच वैराग्य से और अभ्यास से ये भी योगदर्शन में आया है वृत्तिरोध का अभ्यास वैराग्याम तन निरोध अभ्यास और वैराग्य से उसका निरोध होता है अभ्यास न तो कौनते येराग्य न चृहते असंशयम महाबाहो मन जो है वो अत्यंत चंचल है उसका रोकना बहुत कठिन है लेकिन अभ्यास न तो कौनते य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 और जिधर जाना है उसकी बार बार आवृत्ति चिंतन संस्कार डालना वो अभ्यास से होता है दोनों चीजें आवश्यक हैं। तो अभ्यास अभ्यास अभ्यासाच्य तत्सिद्धि वृत्ति निरोध की सिद्धि होती है ये सारी चीजें आ गई समाधि का वर्णन कहीं आया ही नहीं यहाँ पर कोई प्रश्न उठेगा तो इसका यही मतलब है कि ये सम, ध्यान जो है ये समाधि की अवस्था चौथी अंतिम अवस्था के लिए ही कथन किया गया है। यहाँ आकर के पूरा प्रसंग समाप्त तो हो गया आगे आगे अन्य चीजें आएंगी लेकिन ये जो एक एक साथ जो दिया गया है रागो फतिर ध्यानम से लेकर के वैराग्या अभ्यासाच भी वैराग्याभ्यास को वही वृत्ति निरोध का कारण बताया गया ये प्रसंग यहाँ तक हुआ किन्हीं को कुछ पूछना हो तो पूछिए, पूछिए उधर पीछे भी दे दीजिए ध्यान छूट गया ध्यान छूट गया कह सकते हैं। वो सारे अंग नहीं आएंगे इसके अंदर यू के और प्रत्याहार भी नहीं आए वो धारणा जैसा ही हो गया बस एक विषय पे अपने को टिकाना किसी वजह पे टिकाना किसी विषय पे टिकाना वस्तु पे चिंतन पे टिकाना धारणा के अंतर्गत चलेंगे वो सारा ले सकते हैं उसको, उसको ले सकते हैं वो आठ अंग जिस ढंग से योगदर्शन में बताए हैं उन्होंने एक अलग ढंग से विभाजन कर दिया है, ऐसे, ऐसे ऐसे ऐसे ये प्रक्रिया तो दूसरों की भी यही है सांख्य की भी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 अभ्यास रुक गया फिर उस समय क्या कर रहे हैं वो बताइए थोड़ा मतलब कुछ भी विचार नहीं है अच्छा, फिर क्या कर रहे हैं? तो स्थिति इस्ति, तो क्या, क्या है उसको बताइए थोड़ा मतलब यह तो में, मतलब ऐसे नहीं आ रही जाति तो थोड़ी देर बाद जो शब्द आगे बोले जा रहे हैं फिर पता चलते एकाग्रता की स्थितियाँ बनती है ये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 तत्र स्थित यत्नो अभ्यास है। जब हम ध्यान आदि में बैठते हैं तब अपनी प्रशांत वाईता एक स्थिति बनी रहे उसको के लिए जो हम यत्न कर रहे हैं एकाग्रता बनी रहे वो यहां पर प्रयत्न शब्द से लिया जाएगा ठीक है और वैराग्य के लिए जो आपने कहा वो ठीक है कि योग के जो विपरीत चीजें हैं उसको हम छोड़े वो छोड़ेंगे कब हम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 वो सूत्र भी आएगा ये प्रश्न उठेगा ही जब किसी के सामने ध्यान के तीन सूत्र आ गए एक योगदर्शन का आ गया तर प्रत्येकता न ध्यानम फिर बोल दिया ध्यानम निर्विषयम मना फिर बोल दिया रागोपहतेर ध्यानम ध्यानम ध्यानम शब्द को लेकर के तीनों परिभाषाएं बोल दी अब वो ध्यान करवा रहे है ईश्वर का चिंतन करा रहे हैं वो तो कहेंगे कि भाई ये ध्यान कहा हुआ आपने तो कहा था ध्यानम निर्विषय मना इसमें ईश्वर तो विषय बना हुआ है तो विरोध आएगा वहां भी ध्यान तो शब्द समाधि के लिए है जैसे रागो पतिर ध्यानम है अथवा इसका समाधि अर्थ आपको स्वीकार्य नहीं है तो जो संगति लगाई जाती है वो मैं बोल देता हूं आपके सामने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 परमात्मा का चिंतन चल रहा है तो अब इस परमात्मा को विषय नहीं बोलेंगे विषय को अपरिभाषित कर दिया संकुचित कर दिया कि शब्द स्पर्श बहुत एक विषय सांसारिक विषय तो ईश्वर का चिंतन चल रहा है ये भी निर्विषयता है क्योंकि विषय हटे हुए हैं सांसारिक विषय हटे हुए हैं तो इस दृष्टि से भी उसकी संगति लगाई जाती है भौतिक विषय भौतिक विषय हटा करके परमात्मा का विषय चल रहा है तो ये निर्विशयता है दूसरा दूसरी चीजें मन में नहीं आ रही है यह निर्विषयता है एक ही विषय बना हुआ है यह भी निर्विषयता अन्य विषय नहीं आ रहे और कई जने फिर उस सूत्र का तात्पर्य लेते ध्यानम निर्विषयम मना मतलब ध्यानम एक विषयम मना ये भी व्याख्या की जाती है सूत्र की क्योंकि योग दर्शन की है तत्व प्रत्येक ध्यानम उससे संगति मिलानी है कि ध्यान और ध्यान तो एक ही शब्द है तो एक ही होने चाहिए तो निर्विषय का फिर एक विषयम मना ये भी व्याख्या की जाती है ध्यानम एक विषयम मना विषय मतलब एक विषयम मना तो उसमें पूछते हैं कि भाई एक विषय है तो फिर निर्विषय क्यों बोल रहे हैं तो एक को छोड़कर के जो बाकी चीजें हैं बाकी विषय हैं उनसे निर्विषय वो सब हट गए एक का तो निर्विषयता तो वहां भी है वो इस तरह संगति लगाते ठीक है।, है अन्य कोई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 पंच विपर्य के पांच भेद होते हैं युगदर्शन में भी पांच ही भेद बताए अविद्यामिता राग द्वेश और अभिनिवेश पांच बताएं इन्होंने नाम नहीं गिना है यहां पर लेकिन संख्या बता दी विपर्य भेदा पंच यद्यपि ये सब विपर्य ही हैं मिथ्या मिथ्याज्ञान ही है लेकिन समझने के लिए इनको अलग अलग वर्गीकृत किया जाता है पांच विपर्य होते हैं। आगे देखिए अड़तीसवा सूत्र अशक्ति अष्टाविशति धा हम साधना करते हैं उसमें बहुत जगह अशक्तियां भी लगती है ना क्योंकि तो सामर्थ्य नहीं हो रही है यहाँ तो ताकत ही नहीं है योग्यता ही नहीं है ये हो जाता तो फिर साधना हो जाती है ये नहीं है मेरे ये हो जाता तो साधना हो जाती है और कौन कौन सी अशक्तियां जो हमारी साधना में मुक्ति प्राप्ति में बाधक बनती हैं? वो अशक्तियां हैं अष्टाविशति था अट्ठाईस प्रकार की हैं। तो कौन कौन सी हैं? अब आगे बताएंगे आगे एक दो बताएंगे और फिर उसकी व्याख्या में सारे नाम गिनाएंगे। लेकिन अभी केवल संख्या को बताया जा रहा है तो कई जने कहते न संख्या दर्शन क्यों है क्योंकि यहाँ कई संख्याए बताई गई है तो एक तो संख्या वो पंचविंशति बताई दी है वृत्त है पंचत है वो कोई पांच बता दिए अब यहाँ विपर्य भेदा पंच ये पांच बन बता दिए संख्याएं बता रहे हैं ना यहाँ अशक्ति अष्टाविंश दिता अट्ठाईस प्रकार की अशक्ति है असमर्थता है और देखिए संख्या उनचालीसवां सूत्र बोलिए तुष्टेर नवधा नवधा नौ प्रकार की होती है तुष्टि तुष्टि मतलब संतुष्टि तुष्टि दोष सुना आपने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 अपने को लगता है हाँ ठीक है ये इतनी हो गई मैं इतने तक पहुंच गया और भ्रांति से भी होता है अपने को समझ लेता है दोनों दोनों बनती हैं और अगला सूत्र बोलिए सिद्धि ही अष्टधा सिद्धि आठ प्रकार की होती है उसका अलग अलग तरह की सिद्धियां हैं एक एक करके उनको बताएंगे उनका स्वरूप बताएंगे वो आठ प्रकार की इन्होंने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 सुसाधार विवाद ओमश